जी अनुग्रह कर रहे हैं बोले श्रीकृष्ण सेवा सदा कार्याण की सेवा सदा सर्वदा करो और उस सेवा का फल क्या है बोले सेवा सेवा करते करते सेवा करते करते प्रकट हमारा मानसी सेवा में प्रवेश हो मानसी सा मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है पर मानसी सेवा कैसे होगी मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ बात बता दी जाए तो कंजूसों की तो मौज हो जाएगी क्योंकि खर्च पानी कुछ लगेगा नहीं मन से ही तो करना है तब तो वो तो दान धर्म के नाम पर उत्सव सेवा के नाम पर फिर तो वो दूर से हाथ जोड़ लेंगे ठाकुर जी को पर मान सी के आगे महाप्रभु जी कह रहे हैं चेतस्तत प्रवणम सेवा चित्त का सेव्य में विलय इसी का नाम है सेवा क्योंकि जब तक सेव्य में चित्त डूबा नहीं तब तक मानसी सेवा बन नहीं सकती और ये मानसी सेवा कब बनेगी तो महाप्रभु जी तनुवित्तजा मानसी सेवा तक पहुंचने के लिए पहले हमें तनुजा और वित्तजा से करनी पड़ेगी शरीर से बालकृष्ण लाल का नित्य अष्टयाम करो और अपने भले ही रूखा सूखा खाओ पर लाल जी को रूखा सुखा मत धराओ उनको खूब लाड़ लड़ाओ खूब लाड़ ये करते करते जो बाहर की प्रकट सेवा है वो भीतर प्रविष्ट हो जाएगी फिर हर समय सेवा चलने लग जाएगी हमारे महाराज जी के निकट एक संत थे मानसी सेवा सिद्ध हो चुकी थी अरे उनकी अरे राम बाबा जी हमने कई लीलाएं ऐसी देखी उनकी महाराज जी को बुलाया महाराज जी आ गए एक पोटली बांध के रखी थी उन्होंने बोले तो आज पूरी रात कुंजों में घूम घूम कर फूल चुने सुंदर सुंदर पुष्प का चरण से लेकर मुकुट किरीट तक श्रृंगार बनाया है महाराज जी का नाम लेते थे वयोवृद्ध थे बोले मैं ठट गया हूं तोतले बोलते थे मैं ठट गया हूं तुम श्रृंगार कर देना तो महाराज जी अब वो पोटली वो तो पुराने कपड़ों पोट ली थी पता नहीं कैसे उनके हाथ में लग गई महाराज जी को दे दिया महाराज जी ने लेकर सिर से लगाया और थोड़ी देर बाद आंख बंद करके बैठे रहे लौट के आए महाराज ठाकुर जी को सेवा धारण करा दी बस बाबा रोने लगे हमारा श्रम सफल मानसी सेवा की स्थिति कैसी होती है हमारे पूजी गुरुदेव जब भगवत धाम जाने की स्थिति में थे पूर्ण सावधान पूछा में अंतिम क्षण तक पूछा में नहीं गए दास निकट ही था संपूर्ण गीत गोविंद सुना संपूर्ण राधा सुधान भी सुनी श्रीमद भागवत के भी कई प्रकरण सुने भक्तमाल की तीन चार आवृत्तियां सुनी और केवल भगवत चरणामृत संत चरणामृत ही ग्रहण कर रहे थे और सब छोड़ दिया शाम को गोपेश्वर होके लौट के आए तो महाराज जी ने याद किया था निकट अपने पहुंचे श्री सीताराम श्री सीताराम जब शब्द बोला हमने महाराज ने नेत्र खोल के देखा और कहा पंडित जी सेवा पूजा तो हो चुकी है आरती बाकी है आरती कर दो हमने ये समझा कि ठाकुर जी के मंदिर की आरती की कह रहे हैं कि महाराज जी आरती तो ठाकुर जी की शयनारती हो गई भगवान शयन की तैयारी में है थोड़ी देर में संतों की व्यारू होने वाली है नहीं नहीं नहीं अभी आरती बाकी तब तो मेरा सहसा ध्यान गया कि महाराज जी ध्यान में मानसी सेवा में थे और मैंने जोर से उच्चारण करके उनको वहां से बाहर ले आए और अब सारी सेवा के बाद आरती सेवा बाकी तो संत का बाहर भीतर तो दो होता नहीं एक ही होता है तो हमने कहा कि भाई फिर से मंदिर में आरती करो तो फिर से मलुक पीठ में ठाकुर जी मुकुर धारण करके फिर से आरती होने लगी घड़ी घंटे लग गया कई संत आ गए बोले अभी तो आरती हुई थी फिर आरती कैसे डबल आरती कैसे हो रही गुरुदेव की आगे गया महाराज आरती हाँ अब आरती हो युगल सरकार फिर ध्यान में चले गए यह है मानसी सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा इसकी सिद्धि तनुजा और वित्तजा सेवा में है तत्सिद्धि तनुवित्तजा इसलिए पहले तन और धन इन दो को श्री कृष्ण अर्पित करो फिर मन तो अपने आप शुद्ध होकर श्री कृष्ण की उपासना में लग जाएगा तो मानसी सेवा न थ है आप लोग श्रवण कर चुके हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने मानसी में खीर खाई और शरीर पर उसका प्रभाव हो गया हमारे संत थे हमने उनका दर्शन तो नहीं किया पर उनके शिष्य का दर्शन किया श्री बाबा नवल किशोर दास जी महाराज चैतन कुटी वाले महाराज जी बहुत अच्छे संत थे प्रज्ञा चक्षु हो गए थे बाद में भगवत अनुभव प्राप्त संत थे दास के ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी जब हम जाते तो कहते गीत गोविंद सुनाओ कोई कष्टपद ही उनको सुनाया करते थे बहुत अच्छे संत थे उनके गुरुदेव थे श्रीपाद राजकादास दास गोस्वामी अति वृद्ध थे पौधे हुए थे और शिष्य उनकी सेवा में उपस्थित थे और उनकी मानसी सेवा चल रही थी सहसा उनको खांसी आ गई वृद्ध शरीर था खांसी आ गई तो मुंह से कुछ लाल लाल पदार्थ निकल पड़ा और कपड़े पर गिर गया शिष्यों को भ्रम हो गया कहीं गुरु के मुंह से रक्त तो नहीं आ गया देखा तो रक्त नहीं दिव्य सुगंध थी उसमें छोटे छोटे पान के कण थे अब गंगा जी के किनारे घटना घट रही जहां लाइट तक नहीं एक दीपक टिमटिमा रहा था रात का समय था और पान तो वहां कोसों दूर नहीं था वहां पान कहां से आया और महाराज जीवन में कभी पान खाते भी नहीं थे और महाराज राधा राधा कहके रोने लगे बाद में शिष्यों ने पूछा बहुत पूछने पर रोते हुए उन्होंने कहा अभी भी मानसी सेवा में प्रियालाल जी को वीरी प्रदान किया था ठाकुर जी ने कहा अब नींद आ रही है बाबा मैं सोऊंगा, तो मुख चर्वित वीरी मुझे प्रदान की और युगल की मुख्य चर्वित वीरी का साथ ले रहा था इस खांसी ने भेद खोल दिया मानसी में वीरी ली गई और मुख से प्रकट हो गई ऐसे संत थे बाबा सिधका दास जी मानसी सेवा की सिद्धि हो जाती है हमने ऐसी मानसी सेवा करने वाले संतों को देखा है जिनके मानसी में वे सब कुछ देख लेते क्या हो रहा है हमारे पास दो संत पढ़ने आते थे लोग सिद्धांत पढ़ते लघु सिद्धांत का पाठ चल रहा था बोले महाराज हम परिक्रमा करें ब्रज परिक्रमा दोनों मानसी सेवा करते थे तो गोवर्धन के आगे अकेले ही परिक्रमा कर रहे थे आगे तो मानसी में ठाकुर जी से वार्तालाप होने लग गया था ठाकुर जी ने कहा एक संत से कहा कहा कि मैं आज स्नान नहीं करूंगा मानसी में कहा क्यों बोले हमको सर्द गर्म हो गया बुखार हो गया कैसे हो गया बोले ठंड का समय चालू हो गया तुम तो हमको गर्म जल से स्नान कराते हो और तुम्हारा ये गुरु भाई है ना माधव दास जी हमको रोज ठंडे पानी से स्नान कराता है तो एक ही समय में ठंडे और गर्म पानी से स्नान करने से मुझे सर्द गर्म हो गया ज्वर हो गया और मैं आज स्नान नहीं करूंगा और आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं बस ये सुनती हुए संत ध्यान में बैठे बैठे फूट फूट कर रो पड़े दूसरे संत का ध्यान टूटा बोले आप क्यों रो रहे हैं बोले हमारे ठाकुर जी को बुखार हो गया अब ये बातें सबके सामने कहने की नहीं है क्यों भावराज जी की बातें हैं का कैसे आप ठाकुर जी को ठंडे पानी से स्नान क्यों कराते आपको कैसे पता कि मैं ठंडे पानी से स्नान कराता हूं अभी अभी ठाकुर जी ने कहा वो भी रो पड़े कि आपसे बात करते हमसे बोलने में शरम आती है इनको हमसे क्यों नहीं बोलते आप करके तो देखें ऐसी अनुभूतियां आपको भी हट जाएंगी मानसी सी मानसी भक्ति महारानी की नत है मानसी सुनत संग अंजन बनाइ मानसी सुनथ संग अंजन बनाई मानसी नथ है और भक्ति महारानी का अंजन क्या है अंजन है संग सत्संग ही अंजन है नित्य सत्संग का नियम ले ले हमें नित्य सत्संग करना है यही है भक्ति महारानी का अंजन अंजन से क्या होता है आंख सुंदर होती है और दृष्टि का दोष मिट जाता है नित्य सत्संग के बिना दृष्टि दोष मिट नहीं सकता है नित्य सत्संग से ऐसी पवित्र दृष्टि प्राप्त हो जाती है जित देखो तित श्याम था सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक दे तथ शैलवन भूतल भूणिया सत्संग का अंजन रोज लगाना है भक्ति महारानी के नेत्रों में रोज कज्जल अर्पित करना है आप लोग कहें महाराज रोज कथा कहाँ से मिले न तो श्री भाई जी की कथा रोज मिलती और न अन्य किसी महानुभाव की कथा रोज मिलती तो हम रोज कहां से सत्संग करें रोज कैसे सत्संग करें एक ये प्रश्न है खैर आजकल तो टीवी वाला सत्संग भी शुरू हो गया है टीवी पर हमेशा किसी ने किसी का आता रहता है और उससे भी लोग लाभ उठा रहे हैं उठाना चाहिए लाभ लेकिन टीवी तो टीवी है इसका संक्षिप्त नाम बड़ा सोच विचार कर लोगों ने रखा है बढ़िया से बढ़िया प्रसंग आएगा और बीच में पता नहीं क्या उठपटंग दृश्य दिखा देंगे सब खत्म सब गुड़गोबर हो गया इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि टीवी पर कथा नहीं सुननी चाहिए पर सन्मुख बैठ करके सत्संग करने में जो चित्त की एकाग्रता तन्मयता बनती है वो नहीं बन पाती आपको सुनकर हंसी आएगी हमारे व्रज में ऐसे साधक हुए जो टैप सुनते संतों का और उच्च आसन पर टैप को रख करके पुष्प अर्पित करके अगरबत्ती दिखा करके फिर सावधान होकर बैठ जाते स्विच ऑन कर दिया जाता तब सुनते क्यों बोले अमुक संत बोल रहे हैं हमसे ऐसे हमारे ब्रज के तमाम संतों के जीवन में आता है ऐसा उन्होंने किया और टीवी पर अथवा रेडियो पर कथा आ रही है आम जूता चप्पल पहने बैठे हैं चाय पी रहे हैं इधर उधर की निंदा चुगली स्तुति दुनिया भर की जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं वो कथा कहां तक फायदा कर देगी फिर दूसरी बात ये है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो खोपड़ी खोपड़ी मती न्यारी न जाने कितनी खोपड़ी वाले लोग बोलने आते हैं एक व्यक्ति कह रहा है कथा में टीवी वाली कथा में भगवान बालकृष्ण लाल की सेवा करनी चाहिए सेवा के बिना कल्याण नहीं होगा तुरंत दूसरा महात्मा टीवी पर आया उसने कहा कि बाहरी ढोंग ढकोसले से ब्रह्म को कोई प्रयोजन नहीं है अहम ब्रह्मास्मि इसी भाव का चिंतन करना चाहिए अब बेचारा श्रोता क्या करे बालकृष्ण लाल की सेवा करे ये सोहम अस्मृति वृतीय इसके चक्कर में पड़े क्या करे बेचारा तो उसके सामने कई बार तो टीवी वाले श्रोता भटक जाते हैं इसलिए संत के चरणों में बैठकर सत्संग करना यह है नेत्रों को सुंदर दृष्टि प्रदान करना आप लोग कहें संत न मिले तो क्या करें आप विश्वास करें श्रद्धापूर्वक श्री रामचरित मानस का पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से प्राप्त सत्संग है श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ वो श्री शुकाचार्य की वाणी से प्राप्त सत्संग है श्रद्धा पूर्वक भक्तमाल ग्रंथ का पाठ श्री नाभाजी के साथ बैठकर किया गया सत्संग है पर हमारा दुर्भाग्य हम सद ग्रंथों का अनुष्ठान कहाँ करते जिस हम गीता का पाठ करें तो हमें अनुभूति होनी चाहिए हमारा सत्संग श्री कृष्ण के चरणों में बैठ हो रहा है जब हम भागवत सुने तो हमें अनुभूति होनी चाहिए हमारा सत्संग श्री शुकाचार्य के चरणों में बैठकर हो रहा है जब हम श्री रामचरितमानस का पाठ करें अथवा श्रवण करें तो हमें अनुभूति होनी चाहिए हमारा सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से हो रहा है परम श्रद्धे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का एक वाक्य उनके एक संत बरसाने में निवास करते तो बहुत अच्छे संत थे श्री राधाचरण बाबा बहुत अच्छे संत थे एक बार उन्होंने बड़ी विचित्र बात हमको सुनाई बोले एक बार पंडित जी महाराज ने अपनी स्लेट पर लिखा नाम जब करनो सदग्रंथन को स्वाध्याय करनो यही साधक के लिए उत्तम है कथा नहीं सुननी ऐसा लिखा उन्होंने स्लेट पर अब उनके तो प्रत्येक वचन के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा लोगों की होती थी आखिर नहीं रहा गया तो बोले फिर मैंने थोड़ा मजबूत करके अपनी छाती को पूछा मैंने कि महाराज आप दिन रात सुनते रहते हो कथा और साधकों के लिए एक ही सहारा है तो आप कहते कथा नहीं सुनने ऐसा क्यों तो पंडित जी गदगद हो गए और उन्होंने कहा मैंने कथा सुनने का निषेध नहीं कथा श्रवण करने की इच्छा हो तो भगवत भक्त की वाणी से श्रवण करना नहीं तो वक्ता अपनी वासना वृत्ति का भी कथा में मिश्रण कर देता है जिससे भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधकों को भटकने की संभावना बनी रहती है इसलिए कोई भगवत भक्त मिले तो कथा सुननी अन्यथा भक्त न मिले तो सद का स्वाध्याय करना यही श्रेष्ठ सत्संग पंडित जी महाराज सत्संग करते थे भागवत रोज सुनते थे संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक संपूर्ण भागवत कंठस्थ थे पंडित जी आद्योपात कंठस्थ थे का पाठ चलता था संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ था और मानस जी का पाठ भी एक घंटा सुनते थे भागवत जी का पाठ भी एक घंटा सुनते थे और भक्तमाल भी एक घंटा सुनते थे पर ऐसे नहीं सुनते थे बीच में व्याख्या नहीं बस एक व्यक्ति पांच कर सुना रहा है और पंडित जी बस कोई व्याख्या नहीं कोई चर्चा नहीं बस बीच में जहां कहीं कोई विशेष भाव आता पंडित जी कभी कुछ अपनी वाणी से अनुग्रह कर देते यही उनके आंसर से तो नित्य सत्संग का अंजन आप लोग कहें मान लो हम बड़े पढ़े लिखे नहीं है तो ग्रंथ का स्वाद जाय कैसे करें पढ़े लिखे व्यक्ति तो पढ़ सकते हैं और निरक्षर भट्टाचार्य हैं पढ़े लिखे नहीं बेचारे तो क्या करें तब नाम सत्संग है नाम विशुद्ध सत्संग है विशुद्ध सत्संग भगवान नाम है एक बार श्री समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा विशुद्ध सत्संग से भगवत प्राप्ति होती है श्रोताओं ने पूछा महाराज अब तक जो सत्संग आप करा रहे थे क्या वो अशुद्ध सत्संग है कहना अशुद्ध नहीं विशुद्ध सत्संग अभी तक हमने नहीं कराया वह भी शुद्ध सत्संग था पर विशुद्ध सत्संग होगा तो भगवान दर्शन देंगे तो कल विशुद्ध सत्संग होगा और दूसरे दिन बस समर्थ स्वामी जी श्री राम जयराम जय जय राम, राम कीर्तन करने लगे करते करते करते करते करते करते घंटा दो घंटा हो गए धीरे धीरे सब चले गए हर्ष उठाने वाले लोग बैठे रहे जब सब चले गए उन्होंने भी फर्श लपेट के रख दिया शिष्य भी चले गए अकेले समर्थ स्वामी जी कीर्तन कर रहे थे श्री राम जयराम जय जय राम, राम। अर्धरात्रि के समय ठीक बारह बजे हनुमान जी महाराज श्री राम जयराम जय जय राम कहते हुए प्रगट हो गए और प्रगट होकर हनुमान जी ने समर्थ स्वामी जी ने प्रणाम किया कार्य भाई कर लो आज विशुद्ध सत्संग के फलस्वरूप हनुमान जी युगल सरकार को गोद में लेकर के प्रकट हुए हैं हनुमान बोले उस सत्संग की महिमा जानने वाले और उसके फल का अनुभव करने वाले आप ही है वो तो सब गपाषक सुनने वाले थे वो सब भाग गए उठ अब कोई नहीं है आप आंख भर के दर्शन कर लो तो भगवान नाम संकीर्तन विशुद्ध सत्संग है भगवान नाम जब विशुद्ध सत्संग है क्योंकि इसमें किसी का मिश्रण नहीं है राम नाम में मिलाएंगे कृष्ण नाम में क्या मिलाएंगे नारायण नाम में क्या मिलाएंगे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वे थोड़ी देर नित्य सत्संग के नाम पर नाम संकीर्तन कर लें नाम जब कर लें उनको बड़ा लाभ होगा इससे दृष्टि शुद्ध होगी भगवत दृष्टि प्राप्त होगी सर्वत्र भगवत अनुभव प्राप्त होगा अब कौन सा श्रृंगार रह गया संग अंजन बनाइए अब अंतिम श्रृंगार है वीरी सारा श्रृंगार करने के बाद भक्ति महारानी प्रिया जी है ना उनको वीरी का भोग धराना है वीरी क्या है भक्ति महारानी को चारु श्रृंगार चार बिरीचा भक्तारानी को श्रृंगार चारु बीरी चार रहे जो निहार ले लाल प्यारी गाय रहे जो निहार ले लाल प्यारी गाय रहे जो निहार लाल प्यारी गाय जो निहारी लाल प्यारी गाय अंतिम श्रहार है चाह चाह की मीरी अर्पित करना है वो चाह नहीं जो लोग पीते हैं चाह भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा की चाह गुजरात में तो खैर चाय का विरोध करना खतरे से खाली नहीं है बंगाल और गुजरात दो प्रदेश तो खूब चाय पीने वाले और चाय अब यहां पता नहीं विद्यार्थियों को चाय दी जाती है कि नहीं यहां ऋषि कुमारों को चाय दी जाती है सबेरे नहीं वाह ये बहुत अच्छी बात है तब तो सही अर्थ में ऋषि कुमार शब्द चरितार्थ है दूध दिया जाता है आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का स्वस्थ शरीर तीन चीजों पर आधारित है शरीर से तीन उपस्तंभ कौन कौन बोले ब्रह्मचर्य निद्रा और भोजन ये तीन के ऊपर शरीर टिका हुआ है चाय में और कितने फायदे हैं ये तो हम नहीं जानते हैं क्योंकि पीने वाला ही जाने बाकी ये गुण उसमें बड़े हैं कि जो शरीर को के लिए तीन चीजें बहुत आवश्यक है ना निद्रा बहुत जरूरी है खूब नींद आ रही हो कड़क चाय पिलो नींद गाये चाय पीने वालों को सुख निद्रा नहीं आती निद्रा का विनाशक है चाय और भोजन की विनाशक है चाय आमा से कमजोर हो जाता है भूख लगनी कम हो जाती है चाय पीने वाले को और चाय पीने वाला ब्रह्मचारी तो हो ही नहीं सकता इसलिए कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए चाह पीनी है तो कौन सी चाह पियो भक्ति महारानी को श्रृंगार चारुरी चार भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु वीरी चाह चाह भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा ये वीरी है अंतिम श्रृंगार है चाह और मलिन चित्त में भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न नहीं होती है और चित्त की मलिनता बिना नाम जप के बिना भगवत चरित्रों के श्रवण के बिना संत सदगुरु के अनुग्रह के चित्त की मलिनता दूर होती नहीं है इसलिए चित्त में चाह जगह दर्शन को नेना तपे वचन सुन को मिले को हियरा तपे के जीवन प्राण गोवर्धन वास सावरे तुम बिन रहो न जाए पंक जित मुस क्याय के सुंदर बदन दिखाए लोचन तरफे मीन ज्यो जुग भर घरी तिहाय सप्तक सो मोहन बेनु बजाए सुरति सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाए गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए भगवत दर्शन की व्याकुलता का उदय नहीं हुआ तो अभी हमें शांत बैठना है दर्शन की व्याकुलता के लिए भगवत नाम जब भगवत चरित्रों का श्रवण फिर हुक जगे बस जहां पे खोजो वही मिलूंगा भर की तलाश में इति गोप्य प्रगाय प्रलप्चिधा ऋदु सुश्रम राजन्शन लालसाभूरी स्मयम मुखाबुजा पीतां बरधर सृगवीर साक्षा मनमथ ये महाराज चाह है गुरु भक्त भगवान की ये भक्ति महारानी का जो हमने श्रृंगार वर्णन किया है इसका संपूर्ण स्वरूप रत्नावती के चरित्र में देखने में मिलेगा श्रद्धा के बाद चाह तक ये बहुत आवश्यक था इस चरित्र में सुनाना भक्ति महारानी का सर्वांगीण सुसज्जित स्वरूप रत्नावती जी के चरित्र में प्राप्त होता है भगवत इच्छा से आज तो उनके चरित्र की भूमिका ही बनी है कल उनका चरित्र हम कहेंगे जय जय श्री राधे Krishna Govinda Govinda Gopalanand Lal Krishna Govinda Govinda Gopalanand Krishna Govinda Govinda Gopalanand Lal Krishna Govinda Govinda gopala, गोविंद गोविंद दलनंद राय गोविंद गोविंद गोपाल दया नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त राधा न सुन उर्झलक राधा लाल नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो गद गद स्वर पुले कित अंग अंगनी गद गद स्वर अंगनी लोचन बरसत असुवन जाल लोचन बरसत असुवन जा उतरी जात अभिमान्याल विश कर जात अभिमान व्याल विष प्रेत जीवाय सूरस ते का जिवाय सुरस नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन, जनन सो लेत तो शीघ्र चरण प्रेत से चरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सतसंगति तजत कुसंगत लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल जगत को अद्भुत भमो नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री निशिबा सरसो वत अरु जगत निशिबा रोम करत निहार रोम